धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय महाराज अब की सोई सब कर धर्म सहित हित होई ज्ञान निधान सुजान सुचे धर्म नरपाल नर पाल तुम बिन्वस मंजस समन को समर्थ यही काल धर्म के संदर्भ में चर्चा चल रही थी धर्म का एक पक्ष वह है जो व्यक्ति को अशुभ कर्मों का परित्याग करके शुभ कर्मों की प्रेरणा देता है यही धर्म की पहली कक्षा है इसके साथ ही धर्म व्यक्ति को यह आश्वासन तथा प्रलोभन देता है कि यदि शुभ कर्म करेगा तो उसे सुख की प्राप्ति होगी परंतु इस प्रलोभन के साथ ही शास्त्रों ने व्यक्ति को भय भी दिखाने का प्रयास किया है मनुष्य के जीवन में बहुधा लोभ और भय की दो प्रवृत्तियाँ ही कर्म की दिशा में प्रेरित करती है व्यक्ति कई कार्य कुछ पाने की इच्छा से के कारण लोभ से प्रेरित होकर करता है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें भय की वृत्ति काम करती है आकर्षण तो नहीं लग रहा है अच्छा तो नहीं लग रहा है परंतु उसके साथ यदि यह भय जुड़ जाए कि ऐसा कार्य करने पर हमें दंड मिलेगा तो व्यक्ति डर के मारे भी कई कर्मों का परित्याग करता है किसी ने कहा महाराज शास्त्रों में तो कर्मों के इतने फल लिखे हुए हैं परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि इस पर व्यक्ति उनमें प्रवृत्ति क्यों नहीं होता यह एक पुरानी शैली थी और उसको सही सही समझना चाहिए शास्त्रों ने जब भी किसी व्रत किसी दान या किसी क्रिया का वर्णन किया तो उसकी फलश्रुति बहुत विशाल करके लिख दी आप इस व्रत को करें तो आपको अश्वेध यज्ञ का फल मिल जाएगा ऐसा किया तो आपको इतने महान पुण्यों का फल मिलेगा सत्कर्मों के लिए शास्त्रों में इतने प्रलोभन सामने दिए जाते हैं जैसे आपको यह सूचना दी जाए कि आज इस निमंत्रण में ये वे वस्तुएँ मिलने वाली हैं इससे भोजन के लिए जाने का आकर्षण तो हो सकता है परंतु स्वाद और तृप्ति का अनुभव तो तभी होगा जब सचमुच ही व्यक्ति के सामने वे वस्तुएं परोसी जाए और वह उसका स्वाद ले गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा यह तो ठीक है कि वेदों ने तो बड़ी उदारता के साथ परोस दिया है परंतु जैसे वह वस्तुतः मिलेगा वही तो दावा कर सकता है कि शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ है वह यथार्थ ही है सोई कर्म फल भरी भरी परोसो। अभी एक दिन कुछ सत्संगी लोग बैठे हुए थे उनमें से एक माताजी ने अचानक पूछ लिया कि स्वर्ग नरक है इसका क्या प्रमाण है मैंने कहा भाई जहाँ आप स्वयं न गए हो तो वहाँ का दृश्य जिसने देखा हो उसे पढ़कर विश्वास कर लीजिए कि लिखने वाले ने वहाँ की यात्रा अवय और वहाँ का दृश्य देखा तो ठीक ही देखा होगा परंतु यह विश्वास न होता हो तो स्वयं ही जाकर देखाइए ऋषि मुनियों ने अपनी योग दृष्टि से स्वर्ग नरक आदि को देखा है और शास्त्रों ने उनका वर्णन किया है अब आप या तो उस पर विश्वास कर लें और नहीं तो फिर स्वयं जाने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, कि हम तो स्वयं जाकर देखेंगे परंतु समस्या तो उन, उसके बाद भी बनी रहेगी कबीर दास जी ने तो बड़े अक्खड़ शैली के संत थे किसी ने उनसे पूछा महाराज स्वर्ग में क्या क्या है इस पर वे बोले अरे भाई लोग यहाँ से तो जाते हुए दिखाई दिखाई रहे हैं परंतु यदि को, कोई कोई लौटकर आकर वहाँ के बारे में बताए तब तो हम सुनकर जाने इत है भार लदाय लदाय। उत्ते को आवत नहीं जाए इनका यह अभिप्राय नहीं है कि स्वर्ग नहीं है बल्कि यह कि स्वर्ग की बात भले ही कही जाए लेकिन स्वर्ग का प्रलोभन क्या व्यक्ति को सत्कर्म करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित कर पाता है वस्तुतः स्वर्ग से प्रलोभित होने के स्थान पर व्यक्ति इसी संसार में स्वर्ग के सुखों की अनुभूति पाने की चेष्टा करता है इसी प्रकार शास्त्रों ने तामिश्र अंधतामिश्र रौरव आदि नरकों का वर्णन किया है उनका वर्णन इतना भयानक है कि पढ़कर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाए कई स्थानों पर आपको वे चित्र भी देखने को मिलेंगे जो चित्रकारों ने अपनी कल्पना से बनाए हैं परंतु नरक का यह भय भी लोगों को बुराई से रोक नहीं पाता इसका यह अर्थ नहीं है कि इसका कोई उपयोग नहीं है संभव है ही कि यदि कोई व्यक्ति विश्वासी प्रकृति का हो तो वह सहज भाव से ही विश्वास कर ले इसलिए एक शब्द है धर्मभीरु। यह धर्मभीरु शब्द बड़े महत्व का है जिस व्यक्ति को धर्म से भय की प्रतीत होती है वह धर्मभीरु है और ऐसा व्यक्ति स्वभावतः बुरे कर्मों से कुछ न कुछ बचने की चेष्टा तो करता ही है इस प्रकार लोभ के कारण व्यक्ति के जीवन में सत्कर्म होते हैं और भय के कारण भी वह बुराइयों से थोड़ा बहुत तो बचता ही है परंतु वस्तुतः यह प्रलोभन और भय सच्चे अर्थों में पूरा समाधान नहीं है तो फिर क्या करें शास्त्रों में त्रिवेणी संगम का जो वर्णन है अन्य तीर्थ तो तीर्थ मात्र है परंतु प्रयाग तीर्थराज है वहाँ पर तीन नदियों के संगम की कल्पना की गई और रामतर्थ में उसे एक आध्यात्मिक रूप देते हुए यह कहा गया कि वस्तुतः यदि हम अपने जीवन में भी तीर्थराज प्रयाग की सृष्टि कर सकें तो हम धन्य हो सकते हैं इस तीर्थराज प्रयाग को जो आध्यात्मिक रूप दिया गया वह यह है कि जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का दर्शन होता है व्यक्ति के अंतःकरण में इन तीनों नदियों का संगम होने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंतर्मन में अंतर जीवन में ज्ञान की सरस्वती तथा कर्म की यमुना हो और ये ज्ञान और कर्म की धाराएं भक्ति रूपा गंगा की धारा में बिड़े भक्ति मानो गंगा जी की धारा है और यमुना मानो कर्म का प्रतीक है राम भक्ति जहा सरिधारा तरसि तर ब्रह्म विचार प्रचार से धमय मन हरनी कर्म कथा कथारभिन भरणी कर्म की यमुना व्यक्ति को अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती इसके लिए कर्म की यमुना को भक्ति की गंगा में विलीन हो जाना चाहिए यमुना के जल में श्यामलता है और गंगा का जल उज्वल है वह श्यामलता उस उज्ज्वलता में मिलकर उससे एकाकार हो जाती है इसका सांकेतिक अर्थ है कि कर्म में कुछ न कुछ श्यामता तो रहेगी ही कुछ न कुछ कालिमा का अंश रहेगा ही उसके इस कालिमा का समापन तभी होगा जब वह भक्ति की गंगा में विलीन हो जाएगी ज्ञान की सरस्वती गुप्त है वे दिखाई नहीं देती कर्म की यमुना का भक्ति की गंगा में विलीन होने के बाद भी गंगा यमुना तथा सरस्वती तीनों का संगम हो जाने के बाद भी चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती संगम के बाद भी गंगा जी आगे की ओर प्रवाहित होती है और गंगा सागर तक जाकर वहाँ समुद्र के साथ एकाकार हो जाती है हमारी संस्कृति में हमारे आध्यात्मिक दर्शन में एक संकेत प्रस्तुत किया गया है कि हम कर्म तो करें परंतु उसे भक्ति में एकाकार करें और अंत में उसे जाकर स्वरूप सिंधु में विलीन हो जाना चाहिए सरिता जल जल निधि हो जाए हो पाए जितनी भी नदियां हैं वे जब समुद्र में जाकर एकाकार हो जाती हैं तब वह न गंगा रह जाती है न यमुना और न ही सरस्वती नदी चाहे कोई भी हो चाहे नर्मदा हो या कावेरी एक बार सागर से मिल जाने पर वह कोई नदी नहीं रह जाती सागर ही हो जाती है भगवान राम और भगवान परशुराम के संदर्भ में जो बात कही जा रही थी उसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि वस्तुतः यदि हम केवल भय तथा लोभ के द्वारा ही इस धर्म को जीवन में स्थित करना चाहेंगे तो उससे एक सीमा तक लाभ अवश्य होगा परंतु उसका सही लाभ तो तब होगा जब तक कि धर्म का मूल आधार भय तथा लोभ के स्थान पर विवेक ना हो संसार पर जब दृष्टि जाती है तो सब खंड ही खंड दिखाई देता है भिन्न ही भिन्न दिखाई देता है रूप भिन्न रंग भिन्न बुद्धि और स्वभाव भिन्न गुण भिन्न यह कहना चाहिए कि व्यक्ति को जिस रूप में हम सामने देखते हैं उन सब में हमें भिन्नता ही भिन्नता दिखाई देती है इस भिन्नता की एक व्याख्या तो कर्म सिद्धांत करता है और वह एक सीमा तक उपयोगी भी है कर्म प्रधान वेश्व इसका अर्थ यह मान लिया जाए कि जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसी आकृति मिली है वैसा रूप मिला है वैसी बुद्धि मिली है मान लीजिए जी जिनके जीवन में सौंदर्य नहीं है उतनी शक्ति नहीं है उतनी सामर्थ्य नहीं है तो उनके हृदय में यह कर्म सिद्धांत प्रेरणा दे कि ये अभाव हमारे अपने कर्मों के परिणाम हैं और हम सत्कर्म के द्वारा इसे परिवर्तित करके अगले जन्म में पालेंगे तो एक सीमा तक यह सिद्धांत उपादेय है कि इसमें अभावग्रस्त व्यक्ति को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिले और उसके अंतकरण में ईर्ष्या आदि की वृत्ति न पनप सके कुछ वस्तुओं के संदर्भ में तो आप ईर्ष्या कर सकते हैं जैसे कि इनके पास धन अधिक क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है आप प्रयत्न कर सकते हैं कि हम अधिक धन धन्क, धन कमा लें लेकिन आपको जो आकृति और जो रंग मिला हुआ है उसमें आप ईर्ष्या करके क्या करेंगे जहां मनुष्य का हाथ दिखाई देता है वहां तक तो आप ईर्ष्या कर सकते हैं परंतु जहां पर मनुष्य का हाथ नहीं दिखता वहां आप ईर्ष्या करें भी तो दुखी होने के सिवाय उससे कोई लाभ नहीं है इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक व्यंग भरा शब्द चुना उस पदस में वे कहते हैं बस राम का नाम लेते हुए चलो नहीं तो संसार के बेगार में पड़ जाओगे राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रेम नाह भो बेगार मह पर है, छोट अति कठिनाई रे। आप लोग बेगार के अर्थ से परिचित होंगे प्राचीन काल में जब राजाओं का शासन था जमींदारी प्रथा प्रचलित थी तो जब वे अपनी प्रजा से कोई काम लेते थे तो मजदूरी नहीं देते थे कहते भाई यह तो प्रजा होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इसके लिए यह बेगार शब्द प्रचलित था गोस्वामी जी बोले संसार में वह राजा या जमींदार ही बेकार नहीं लेते थे हम सब लोग किसी न किसी सीमा तक बेकार लेने के ही अभ्यस्त हैं आज तक वह बड़ा प्रसिद्ध शब्द जो आता आता है जाता है शोषक और शोषित वर्ग परंतु आप विचार करके देखें तो यही दिखाई देता है कि प्रत्येक व्यक्ति शोषक और शोषित दोनों ही है दोनों की वृत्तियाँ व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है तो वह दूसरा भी अपने से किसी न्यून व्यक्ति का शोषण कर रहा है यह वृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है गोस्वामी जी बोले भाई संसार में हर व्यक्ति आपसे यही करेगा कहेगा कि आप तो हमारे संबंधी हैं इसलिए यह करना आपका कर्तव्य है गोस्वामी जी कहते हैं सभी एक दूसरे से यह बेकार लेने के लिए व्यग्र हैं परंतु यदि इस बेकार से बचना हो तो श्रीराम और उनके नाम का आश्रय लो इस पद में उन्होंने जीव का बड़ा सुंदर चित्रण किया है शरीर की कल्पना डोली से की गई है जीव मानो यात्री है और इंद्रिय मानो कहार है उन्होंने कहा यह शरीर डोली सड़ी हुई है तिकोनी है और इसका साज सब अटपटा है बास पुराण साज सब अठ सरल तिकोन खटोला रे किसी ने पूछा जब इतनी अटपटी डोली है तो बदल क्यों नहीं देते गोस्वामी जी बोले बदल कैसे दें यह तो हमको दान में मिला है दान में किसने दिया बोले यह डोली शेष कर्मचंद जी ने हमें दान में दिया है और इसके साथ कुटिल शब्द की भी जोड़ दिया हम दिहल कर कुटिल करमचंद अभिप्राय यह है कि यह तो शरीर मिला है यह सुंदर हो या असुंदर चाहे जैसा भी हो वह तो कर्मचंद जी का दिया हुआ है फिर कुटिल कहने का तात्पर्य यह है कि दान देने वाला यदि कोई वस्तु आपके सुख के लिए दे तब तो वह उदार है और यदि वह आपको दुख देने के लिए दान का दाम नाम लेकर आपके ऊपर कोई बोझा ही लाद दे जिससे आप ढोए जा रहे हैं तो यह कुटिलता ही तो है